परमार्थ प्रसंग तीन सौ पैंतीस अपने स्वयं तथा आत्मीय स्वजनों के सुख तथा स्वार्थ सिद्धि के लिए जो कुछ किया जाता है वह सांसारिक व्यापार मात्र है धर्म नहीं अपने स्त्री पुत्र स्वजनादि को प्रेम करने का नाम है माया संसार सब जीवों पर स्नेह करने का नाम है प्रेम दया इसी प्रकार जो कुछ भी पुण्यकर्म तपस्या पूजा या साधन भजन स्वयं के एक काल या परकाल के सुख और कल्याण के लिए किया जाता है वह है निरी स्वार्थ परता और इस हिसाब से वह धर्म किंवा आध्यात्मिकता नहीं है किंतु जब भी ये सब कार्य फल भोग की इच्छा से रहित होकर समस्त जीव मात्र के सुख और कल्याण साधन के निमित्त अनुष्ठित होते हैं वे सभी इनमें समभाव से बराबर बराबर भागीदार हों इस मनोभावना से किए जाते हैं, तभी वे तो आदर्श है तीन सौ छत्तीस किंतु यदि दूसरों के कल्याण के निमित्त निष्काम कर्म करके हजार गुने फल की आशा तुम पोषण करो तो फिर वह निष्काम कर्म और रहा। यह तो वही एक गुना काम करके हजार गुनी फल कामना करना हुआ जिस तरह लोग दस रुपये के नोट को सौ रुपये के नोट में या एक तोले सोने को सौ सो तोले सोने में परिणत करवाने के प्रलोभन में धूर्त ठग लोगों के फंदे में पड़कर अपना दिया हुआ मूलधन या स्वर्ण मुद्रा और गहने आदि खो बैठते हैं तीन देव जिस प्रकार समन्वय के मूर्त विग्रह थे, उसी तरह वे ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म इन साधन प्रणाली चतुष्टय के सहयोग के भी उज्वल दृष्टांत थे सर्वांग सुंदर चरित्र गठन का यही एकमात्र उपाय है उन्हीं के जीवन के आलोक से उद्भाषित होकर स्वामी जी ने इन सभी योगों के सहयोगात्मक सम्मिलित साधन तत्व का जनसाधारण में प्रचार किया और उनके द्वारा प्रतिष्ठित मठ और मिशन की यही साधना प्रणाली और उद्देश्य है ऐसा निर्दिष्ट किया उनके द्वारा उद्भावित मठ और मिशन के एम्बलेम सील मुहर के ऊपर यही परिव्यक्त हुआ है उसकी प्रतिकृति उनकी ही व्याख्या के सहित नीचे उद्धत की जाती है तीन सौ अड़तीस चित्र की तरित सलिल कर्म के कमल भक्ति के एवं उदीमान सूर्य ज्ञान के प्रकाशक हैं चित्रगत सर्प योग तथा जागृत कुल कुंडलनी शक्ति के परिचायक है और हंस प्रतिकृति का अर्थ है परमात्मा अतएव कर्म भक्ति और ज्ञान योग के साथ सम्मिलित होने पर परमात्मा का दर्शन लाभ होता है चित्र का यही अर्थ है